सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक दस संसार में संसार के नहीं संसार में संसार का न होकर रहना ही सन्यास है मुझे यह असंभव सा क्यों लगता है प्रेम यह असंभव सा जरूर लगता है लेकिन असंभव नहीं है असंभव सा भी इसलिए लगता है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 खूब जतन से ओढ़ी रहे चदरिया ज्यों की त्यों धर दी वैसी कि वैसी लौटा दी जैसी परमात्मा ने दी थी कि तुम्हारी चादर वापिस जरा भी जरा जीर्ण न होने दी दाग ना लगने दिए कबीर भी जिए तो और बुद्ध तो संसार छोड़कर चले गए थे कबीर तो संसार में ही जिए पत्नी थी बेटा था